सामवेरिया कैन उपनिषद इसमें हम लोग उपोदघात भाष्य विचार कर रहे थे सिद्धांति ने कहा जिसको ये साधन साध्य कर्मफल कर्म ये सबसे विरक्ति है उसी का ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी और ब्रह्म जिज्ञासा होने से ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से अज्ञानम काम कर्म प्रवृति का कारण ये सब दूर हो जाएगा ऐसे कहा गया उसके लिए सिद्धांती प्रमाण भी दे दिया तत् कोह कह शोकम शोक एकत्व अनुप्यत तरती शोकम आत्मविद विद्यत हृदय इस प्रकार की सब प्रमाण दे दिया आत्मज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी और उससे ये काम कर्म प्रवृत्ति ये सब का निराकरण होगा अभी सिद्धांति का अभिप्राय था कि साध्य साधन ये जो कर्म ये सब जब तक अर्थात उसमें कर्म फलों में इच्छा रहेगा तब तक तो ब्रह्म जिज्ञासा ये नहीं होगा अभी ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने के लिए समुचेवादी कह रहे हैं टीका में तृतीय पंक्ति में है समुच्चेवादीनों अभिप्राय शंकते समुचेवादियों का जो अभिप्राय है उसको अभिभाष्य शंका करके दिखा रहे हैं। भाष्य में कर्म सहिताद अभी ज्ञानाद एतद सिद्धियेत कर्म सहिताद अप ज्ञात कर्म के साथ ज्ञान उससे एतद सिद्ध्यतद अर्थात जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया था ए तस्मात्त प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान संसार बीजम अज्ञान अशेष निवर्तते ये जो निवृत्ति होना था अज्ञान का अभी पूर्वपक्ष का कहना है कि कर्म सहित ज्ञात सिद्ध थी कर्म और ज्ञान ये दोनों का समुच्चय से भी ये सिद्ध होगा इतना पूर्वपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है टीका में चतुर्थ पंक्ति में देखिये एकाध्ययन एका विधि परिगृहित कर्म ज्ञान कांड एक फल वाच्य कर्म और ज्ञान इसका फल एक ही कहा जाना चाहिए हेतु देता है पूर्व पक्ष एक अध्ययन विधि के द्वारा परिगृहित होने से अध्ययन विधि वेद में एक ही है वो विधि क्या है स्वाध्याय अध्यव्य स्वाध्याय अर्थात तो स्वशाखा का अध्ययन करना चाहिए तो स्वाध्याय अध्येतव्य बात कहा गया अर्थात अपने शाखा में जो कर्मकांड है और जो उपनिषद है ये सभी का अध्ययन करना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है कि एक अध्ययन विधि से ग्रहण होने से फल भी एक होगा हेतु दे दिया अध्ययन विधि परिगृहित्वात इसलिए साध्य भी होगा एक फलम इस प्रकार के एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए स्पष्ट कर दिए हैं बड़े महाराज जी अत्रायंग प्रयोग प्रयोग अर्थात तो अनुमान कर्म ज्ञान कांडे एक फल वो फल क्या होगा मोक्ष बीच में दे दिया ब्रैकेट में मोक्ष फल फलके एक विधि विहिता अध्ययन कत्व एक विधि एक विधि तेन एक भीधा। किम भीधा? एक विधिना विधि नीहित किम वि अध्य ये हो जायेंगे एक विधि विहित अध्ययन कह दोनों हो जाएंगे अध्ययन के एक एक विधि से दोनों का अध्ययन होने से इसलिए एक ही फल होगा और फल क्या होगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं मोक्ष होगा व्यतिरेकेण व्यतिरिक व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसे कहेंगे एक विधि विहित तो अध्ययन तत्व नास्ती जहाँ मोक्ष फलकत्व नास्ती एक फल तत्व अर्थात यहाँ तो मोक्ष है वहाँ एक विधि अध्ययन तत्व भी नहीं रहेगा क्योंकि तो तो तो ये साध्यम नास्ती तत्र हेतु ना ये व्यतिरिक्क व्याप्ति कहेंगे इसके लिए दृष्टान्त देता है पूर्व पक्ष ज्योतिष चिकित्सा शास्त्रवत ये एक अध्ययन विधि से ये गृहित तो नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करेगा जिस विधि से उसी विधि से अर्थात तो जिस प्रेरणा से उसी प्रेरणा से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो एक विधि अध्ययन का नहीं है और वहां एक फलोकत्व भी वहाँ नहीं है एक फलोकत्व नहीं होने से एक विधि अध्ययन भी नहीं रहा ये पूर्व पक्षीय अनुमान दिखाया तो यहाँ किंतु एक विधि अध्ययन रहने से पिगृहितने सेफल होगा कह पूर्वपक्ष तत एक फलक होने से एक विधि अध्ययन गृहित होने से तत कर्म समुचिताज्ञा स निदान संसार निवृत्तिलक्षण फल सिती न कर्मसु विरक्तस्य विरक्त इत्यर्थः क्योंकि दोनों को एक ही मतलब दोनों का फल एक ही होगा अगर दोनों का फल एक ही है तो हम कहेंगे कि ठीक है हम कोई एक कर सकते हैं अभी ईशावासी में विचार आया था कि अगर करेंगे आपका त्वरित तो होगा शीघ्र होगा ऐसे यहाँ तो इस प्रकार की नहीं यहाँ तो ज्ञान से ही होना है ततः तो तो पूर्व पक्ष कहता है कि कर्म समुचितात् ज्ञानात कर्मक्ष के साथ ज्ञान अगर अभ्यास करेंगे तभी तो स निदान संसार निवृति संसार का निदान निदान कारण संसार का कारण क्या कहा गया था अविद्या तो तो के साथ संसार का निवृत्ति यही लक्षण स्वरूपम है जिस फल का तो कर्म समुचित ज्ञान से संसार की निवृत्ति ये फल प्राप्त हो जाएगा तो कर्म समुचित ज्ञान से फल होगा और आप कहेंगे कर्मसु विरक्तस्य उसके लिए ज्ञान कांड कहा जाएगा ये तो नहीं होगा क्योंकि कर्म समुचित होना चाहिए ये ज्ञान अभ्यास इसलिए न कर्मसु विरक्तस्य उपनिषद आरंभ इत ये बात कौन कहा पूर्व पक्ष समुचयवादी कहा अभी सिद्धांत उसका उत्तर देगा टीका में आगे अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण कर्म कांड मोक्ष फलत्व कल्पयत शक्यम केवल एक ही अध्ययन विधि से ग्रहण हो जाने से कर्मकांड भी मोक्ष फल हो जाएगा ऐसा बात नहीं है कर्मकांड से न मोक्ष फलत्वी हटा देंगे तो न मोक्ष फलम तो मोक्ष फलम में कैसे समाज फलम मोक्ष ऐसे कर्मकांड ये नहीं ऐसे कल्पना नहीं कर पाएंगे सिद्धांति हेतु देता है अवगम अन्य फल कर्म कांड का फल अन्य है ऐसा शास्त्र में कहा गया इसके साथ विरोध होगा कर्म का फल अगर आप मोक्ष कहेंगे तो शास्त्र में जो कर्म का फल अन्य कहा गया उसके साथ विरोध होगा दो नंबर टिप्पणी देख लीजिये फलांतर अवगमेति दर्श पूर्ण मासभ्याम यजेत स्वर्ग काम इत्यादि प्रमाण नर्श पूर्ण मासभ्याम यजेत स्वर्ग काम ये प्रमाण है वेदांत में इसको कौन सा प्रमाण कहेंगे आगम प्रमाण शब्द प्रमाण इस प्रमाण से कर्मकांडस्य कांड से मोक्ष फलक तो अभाव निश्चयात कर्म कांड नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों ही मोक्ष फल का है ऊपर वाला टिप्पणी में कहा था कर्म ज्ञान कांड एक फल के मोक्ष फल के कहा था अभी सिद्धांती कह दिया कि देखिए आगाम प्रमाण से निश्चय होता है कि दर्श पूर्ण मास यज स्वर्ग काम इससे कर्मकांड मोक्ष फल नहीं है पूर्व पक्ष का अनुमान था कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों ही मोक्ष फल का है अभी सिद्धांत कह दिया कर्म कांड मोक्ष फलों का नहीं है तो अभी अनुमान आंशिक बाध पीड़ितम पूर्व पक्ष का जो अनुमान था उसका एक अंश में बाध हो गया अर्थात कर्म कांड मोक्ष फलों का नहीं हुआ ज्ञान कांड मोक्ष फलों का रहेगा इसलिए एक अंश बाद हो गया कहते हैं कि आंशिक बाध पीड़ितम अनुमान अच्छा आगे टीका में फलांतर अवगम विरोधात कर्मकांड का फल मोक्ष नहीं है तो अन्य फल है फलांतरम समाज कैसे कहेंगे अन्यत फलम फलांतरम ऐसे अवगम अर्थात ऐसे ज्ञान ऐसे विरोध तो होगा श्रुति का विरोध होगा भाष्य में इति चेत तक पूर्वपक्ष वाक्य था आगे न न अर्थात सिद्धांति कहते हैं न ये प्रतिज्ञा न अंश प्रतिज्ञा अर्थात आप जो कहे वो ठीक नहीं है आगे कहता है क्यों अन्य कारण वचना के वाजने शाखा का उपनिषद कौन सा है बृहदारण्यक तो बृहदारण्यक में अन्य कारण वचनात् कर्मणः अन्य कारण तो अन्य कारण तो कर्मा मोक्ष का कारण नहीं है अन्य फल देगा सांसारिक फल अनित्य फल देगा ऐसे कहा गया वो श्रुति भी दिखाते हैं जाया मैं इति प्रस्तुत इस प्रकार की प्रस्तुत करके अर्थात आरंभ करके पुत्रेण लोको जयय जयो नान्यन कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक आत्मनो लोकत्र उक्तं बाज के जाया में मेरा होना चाहिए क्यों कहते हैं कि पुत्र प्राप्त होगा पुत्रेण पुत्र से क्या होगा पुत्रेण अय लोको जय ये लोक का जय किया जाएगा किसके ऊपर तस् हाँ तस्वय के ऊपर टिप्पणी है यहाँ ये हम लोग का मतलब पुराना नया दोनों पुस्तक में वहां छूट गया तस्य के ऊपर एक नंबर टिप्पणी मतलब हाँ वहां एक ही लिखना पड़ेगा क्यों आगे एक टिप्पणी वहाँ लिख करके नीचे लिख दीजिए नहीं तो उसको शून्य लिखिए ताकि एक दो नीचे रहे थोड़ा अच्छा नहीं होगा तो अभी उसको एक लिखेंगे तो एक दो टीका में और नीचे में सब परिवर्तन भी करना पड़ेगा टिप्पणी है कर्मण हस्य का अर्थ कर्मण और नहीं तो अगर इतना आप झामेला में नहीं जाएंगे तो तस्य के ऊपर सीधा कर्मण लिख दीजिए टिप्पणी तो अभी क्यों है परिवर्तन आपको तो कोई पुस्तक संशोधन करके आगे छपाना नहीं है तो यह तो जो, जो संशोधन करने वाले करेंगे तस् का अर्थ कर्मण जो भाष्य में दिया ना बाजनय के तस् अन्य कारणत्म तस् का अर्थ कर्मण अन्य कारणत्म कहा गया अगर वहाँ एक लिख करके नीचे लिखेंगे तो फिर सब परिवर्तन कर लीजिए बाकी सब टिप्पणी परिवर्तन कर लीजिए इतना झामेला से अच्छा है कि तस् के ऊपर कर्मणा लिख दीजिए जाया में इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयम लोको हो जय्य जय्य में क्या सूत्र लगा क्षय जय शर्थ शक्य अर्थात तो जय किया जा सकता है शक्य जय न अन्य न कर्मणा अन्य कर्म से ये लोगों की जय नहीं हो पाएगा जय का अर्थ है कि ये लोक में आपका स्थिति बना रहे यही हो गया लोक का जय कर लेना जो कर्म वो कर रहा था यज्ञ दान और अध्ययन इत्यादि वो सब उसके बाद वो पुत्र करेगा पुत्र करेगा तो अर्थात तो इसका कर्म का विच्छेद तो नहीं हुआ चलता रहेगा यही हो गया कि लोग जय कर लिया आगे कर्मणा पितृलोक न अन्य न अन्य तो अर्थात अन्य कर्म से नहीं अर्थात पुत्र से ही ये लोग को जय होगा जैसे कर्म करने से पितृलोक जय कर लेगा इसी प्रकार कर्म करके यह लोग को जय नहीं कर पाएगा वो तो पुत्र से ही होगा कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक अर्थात भाष्य आगे अच्छा अच्छा ये हाँ नया किताब में यहाँ है ना पुत्रेण अयम लोको जयो आगे है न्यायेन वहा न्यायेन नहीं होगा नान्यन नान्य न कर्मणा न कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्याय देवलोको ये सब अर्थात जो विद्या अर्थात उपासना कर्म उपासना पुत्र ये सब जो साधन है साधन के द्वारा जो भी साध्य प्राप्त होगा वो सब इति आत्मनो अन्या लोकत्र कारणत्व उत्तम बाज आत्मनो अन्या अर्थात ये सब के द्वारा जो प्राप्त होगा लोकत्रय वो आत्मा से भिन्न है ऐसा कहा गया बाज के ब्रह अर्थात तो कर्म उपासना इत्यादि आत्म प्राप्ति का ये कारण नहीं होंगे अन्य सब लोकत्र प्राप्ति का कारण होंगे टीका में सिद्धांती ये बात कह दिया अर्थात कर्म से मोक्ष नहीं होगा आत्म प्राप्ति ये नहीं होगी ये बात तो सिद्धांती कहा और दूसरा चीज कहता है आप समुच्चयवादी कहते हैं कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय करना है अगर श्रुति का भी यही अभिप्राय होता कि कर्म ज्ञान का समुच्चय करना है तो श्रुति ये सन्यास का विधान क्यों करता तो श्रुति से श्रुति में सन्यास का विधान हुआ है यही ज्ञापक है कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा टीका में उसको सिद्धांति कहता है किंच किंच का अर्थ और भी यदि श्रुते कर्मसमुचित सै स्यात् तदा तत् न श्रुत्या ततो समुच्चयः समुचय यदि स्यात् यदि श्रुति का ये विधि होताशब्द का विधान करने का अगर इच्छा होता श्रुति का इस प्रकार इच्छा होती कर्म समुचित ज्ञानम क्या विधान करने का अगर इच्छा होती श्रुति के कहते हैं कर्म समुचित ज्ञानम कर्म और ज्ञान का समुच्चय अगर ये श्रुति को ये मतलब अभिप्राय होता कि विधान करने का तदा तब पारिव्राज्यम न उपदेशिये तब तो पारिव्राज्यम संन्यास संस का उपदेश नहीं करना चाहिए और श्रुति हेतुअभिधान तद करोती का अभिधान श्रुति संन्यास का विधान करती है और हेतु अभिधान हेतु दे करके इस कारण से करना चाहिए ऐसे हेतु भी देता है तो, तो इसलिए क्या निश्चय हुआ कि न समुच्चय श्रुतियर्थ है श्रुति का तात्पर्य समुचय नहीं है श्रुति का अभिप्राय नहीं है भाष्य में विधाने उक्तः धानेतुक्त त्रथात बृहदारण्य के पारिव्राज्य विधान करने के लिए हेतु भी कहा गया अर्थात तो तो क्यों सन्यास करना चाहिए उक्तः कहा गया किंग प्रजया कई्यामो यो अयमात्मा इति प्रजया किंग करम कि प्रश्न में नहीं आक्षेप में प्रजा के द्वारा हम क्या करेंगे कहेंगे प्रजा अर्थात पुत्र पुत्र के द्वारा आप अयम लोक को जय कहा गया ये लोक आप जीतेंगे कहते हैं कि ये शाम नो नो अस्माकम जिन हम लोगों का अयम आत्मा अयम लोक जो लोक आप प्राप्त करना चाहते हैं इष्ट इष्टलोक वो सब इष्ट इष्टलोक कौन है कहते हैं अयम आत्मा हमारा स्वरूप हम ही वास्तविक अर्थात हमारा सारे इष्टलोक हमको और कुछ प्राप्त करने का नहीं है यही आत्मा ही हमारा इष्टलोक है टीका में प्रजा शब्द से उपलक्षणार्थत्व आदाय हेतुअर्थम आह प्रजा शब्द किंग प्रजया ये उपलक्षण के लिए है तथा तो प्रजा से तो अयम लोग को जय किया जाएगा और कर्म से पितृलोक विद्या से देवलोक तो यहाँ मंत्र में बृहदारण मंत्र में कह दिया किंग प्रजया कर ठीक है आपको प्रजा नहीं चाहिए आपको अयम लोग जय करने का नहीं है किन्तु पितृलोक स्वर्गलोक इत्यादि जय करने का इच्छा होगा इसलिए आप कर्म उपासना करिए उसके लिए टीकाकार कहते हैं प्रजा शब्द से उपलक्षणार्थत्व अर्थात ये उपलक्षण है कर्म विद्या ये कुछ भी आवश्यक नहीं है क्योंकि हमको यह लोक परलोक पितृलोक देवलोक कुछ भी नहीं चाहिए उपलक्षण के लिए अच्छा आगे टीका में तत्र हाँ। भाष्य में आ गए तत्र हेतुअर्थ ये भाष्य में पहले कहा गया था कि सन्यास विधान के लिए हेतु कहा गया हेतु कहां कहा गया बृहदारणिक उपनिषद का मंत्र दे दिया किम प्रजया करिश्यामा अभी कहते हैं ये जो हेतु दे दिया ये हेतु का तात्पर्य अभी कहते हैं प्रजा कर्म तत्संक्त विद्याभिर् मनुष्य पितृ देवलोक साधनेर अनात्म लोक प्रतिपत्ति किं न अनात्मलोक लोकत्रयम् किमस्माकोक साधन स्वाभाविको जरो मृतो अभयो न वर्धते कर्मणा नो लोक इष्टः इतना हो गया हेतु का अर्थ परिव्राज्य विधान संन्यास के लिए इतना हेतु प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्या प्रजा प्रजा से अयम लोक कर्म से पितृलोक विद्या से देवलोक विद्याभि ये तीनों के द्वारा मनुष्य पितृदेवलोकत्री मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक तीनों लोक का साधन है इसके द्वारा यथा संख्या है नहीं। है नहीं। प्रजा कर्म विद्या यहाँ गया मनुष्य पितृ देव ये तीनों लोकों का साधन ही है ये जो साधन तीन हो गया ये आत्म प्राप्ति करेंगे ना अनात्म प्राप्ति कराएंगे आगे दे दिया पंक्ति अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारण ही प्रतिपत्ति प्राप्ति अनात्म लोकों की प्राप्ति का ये कारण हो गए इनके द्वारा किंग करम हम लोग क्या करेंगे इसका अर्थ टीका में कहते हैं न किमपि इति शेष किंग जो है वो आक्षेप अर्थम है अर्थात न किमपि ये हमको कोई अर्थात आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है कहते आत्म काम एव हम लोग आत्म है आत्मा काम यश्य आत्मा कामो यश काम में कैसा विग्रह कहेंगे काम्यते काम काम का जो विषय आत्मा ही हमारा काम का विषय इति शेषह शेष कहने का अर्थ इतना वाक्यांश और जोड़ करके अर्थ लगा लेना है किंग करम भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया आगे कहते हैं कि न किमपी आत्म काम इतने जोड़ लेना है शेष कहने का अर्थ वाक्य शेष अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि ये सब अर्थात प्रजा कर्म और विद्या से जो प्राप्त होगा उसको थोड़ा पहले भोग कर लीजिए आगे तो जाएंगे ऐसा कहते ना अभी तो उम्र है थोड़ा संसार देख लेंगे आगे जब फिर थोड़ा समय हो जाएगा ये सब भोग कर लेंगे पूरा हो जाएगा फिर चलेंगे आगे तो विद्या का विचार करेंगे पूर्व पक्ष का अभिप्राय है तत्फल भूक् टीका में तृतीय पंक्ति में तत्फल भुक्त तत्फल अर्थात प्रजा कर्म विद्या ये सब का फल भूकआ भोग करके क्रमेण मोक्ष संभव किमित प्रजादीष नादर आशंका तो ये कर्म फल भोग करके आगे मोक्ष के लिए चलेंगे मोक्ष संभवात इति अर्थात आक्षेप करता है सिद्धांतिको को प्रजादीसु अनादर किम प्रजादी में ये सब अनादर क्यूँ है आशंक्य सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में अस्माकं अनित्यं साधन नोकत्रिष्टम ये अस्माकं स्वाभाविको आगे पंक्ति है और अस्माकं लोकत्रयं अनित्यं ये जो तीनों लोक आप कहते हैं प्रजा कर्म विद्या से प्राप्त होगा ये तीनों लोकों ये सब तीनों लोक अनित्य है और साधन से साध्य होता है साधन के द्वारा प्राप्त होता है ये न अस्माकम इष्टम ये हम लोगों का इष्ट नहीं है अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम न इष्टम इस प्रकार की वाक्य का अनुय क्यों नहीं है कहते हैं ये शाम नो मंत्र में है ये शाम नो द्वितीय पंक्ति में भाषा में दिया गया था ये शाम नो नो का अर्थ कहते हैं अस्माक जिन हम लोगों का स्वाभाविक स्वाभाविक अर्थात वो कोई साध्य नहीं है ये हमारा स्वभाव है और जो अजो का अर्थात जन्म नहीं होना है अजर अर्थात कोई वृद्धावस्था नहीं है अमृत मरने वाला भी नहीं है अभय क्योंकि ये मरने वाला नहीं है इसलिए भय भी नहीं है न वर्धते कर्मणा नो कन कर्म के द्वारा इसकी वृद्धि भी नहीं होती है और ये कोई नहीं करने से कोई घट भी नहीं जाता कौन सा ऐसा लोगों कहते नित्य लोक नित्यस्य लोक इष्ट ये नित्य लोक यही हमारा इष्ट है तो जो नित्य लोक है वो साधन साध्य नहीं होगा इसलिए ये सब साधन प्रजा कर्म विद्या ये सब साधन हम लोगों के लिए अभिष्ट नहीं है ये सिद्धांती कहा आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं आत्मलोक आपका इष्ट है वो बात तो ठीक है इसलिए आपको ये सब चाहिए नहीं कहते हैं ये बात ठीक नहीं है आत्मलोक आपका इष्ट है किंतु ये सब क्यों नहीं इससे क्यों नहीं होगा टीका में तृतीय पंक्ति में इष्टोपि अयम आत्मलोक कर्मणा विना न लभ्यते फल मोक्षो इष्टोपि अयम आत्मलोक ये आत्मलोक तो इष्ट है आपको किन्तु कर्मणा बिना न लभ्यते कर्मणा के ऊपर टिप्पणी है एक नव टिप्पणी कर्मणा बिना नर्थात पूर्व पक्ष का क्या तात्पर्य है मोक्ष है कर्मजन्य फलत्वात स्वर्गव जो भी फल होगा वो कर्मजन्य होगा मोक्ष भी फल है तो होने से ये भी कर्मजन्य होगा दृष्टांत तो क्या दे दिया स्वर्ग स्वर्ग में हेतु फलत्व तो रहेगा रहेगा और कर्मजन्यत्व तो है साध्य रहेगा तो व्याप्ति कैसे कहेंगे फल कर्मजन्यत्म अभी पक्ष क्या है हमारा मोक्ष उसमें पहले हेतु रहना है मोक्ष में फलत तो रहेगा पूर्व पक्ष कह रहा है रहेगा तो रहेगा तो उसमें कर्मजन्यत्व को भी रहना पड़ेगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि इष्ट होने पर भी कर्मणा विना न लभ्यते क्यों फलत्व मोक्ष फल है तो फलत्वाद अन्यथा। तो अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा स्वभाव मुक्तत्व अन्यथा और स्वभाव मुक्तत्व यहाँ बड़े जी का पाठ तो ऐसे ही लग करके है किन्तु हम लोगों को समझने के लिए ये भिन्न पद होना चाहिए क्योंकि यहाँ लगने का कोई सूत्र मतलब कोई संधि नहीं है इसलिए अन्यथा स्वभाव मुक्तत्व ये दो अलग अलग पद है अर्थात आगे का पुस्तक में हम लोग भी इसको अलग कर लेंगे यद्यपि बड़े महाराज में लग करके है लग करके रहना कोई आवश्यक नहीं है संदेह हो जा सकता है अन्यथा अन्यथा अर्थात आप अगर ये मोक्ष को कर्म फल नहीं मानेंगे तब इसको स्वभाव मानना पड़ेगा अगर स्वभाव मानेंगे स्वभाव मुक्त अर्थात हर जीव स्वभाव मुक्त क्योंकि कर्म से तो मोक्ष नहीं होगा तो स्वभाव से मुक्त माना जाएगा तो स्वभाव मुक्तत्व अगर जीव सब स्वभाव से मुक्त होंगे तो बंध मोक्ष और अवस्थिषा पाता तो स्वभाव से सभी मुक्त है तो फिर कौन बद्ध कौन मुक्त है, ये व्यवस्था कैसे बनेगा इसलिए कर्म से ही मोक्ष ये मानना पड़ेगा म, बंध मोक्ष और अविशेषा पातात इति आशंक आह इस प्रकार के आशंका को दिखा करके कहते हैं भाष्य में पूर्व पक्ष का ये आशंका हुआ अभी उसका उत्तर देते हैं सिद्धांत क्योंकि आशंक्य अर्थात तो पूर्व पक्षिण आशंका उद्भाव्य सिद्धांती आह भाष्य में स नित्यत्वात स कहने से कौन नित्य हो गया स प है मोक्ष स मोक्ष नित्यत्वात अविद्यावृत्ति व्यतिरेकेण मोक्ष अथवा आत्मलोक ये भी लिया जा सकता है नित्य लोक कहा गया तो नित्यवात अविद्याण अन्य अन्य साधन निष्पाद न नच सच नित्यवात न अविद्या दिया सच नित्यवात न अविद्यावृत्ति व्यतिरेकेण न कहा उन्हें बाद में ले लेंगे अविद्या अविद्यावृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य न इस प्रकार की उन्हें हो जाएगी तस्मात्म ब्रह्म विज्ञानपूर्वक सर्वेषण सन्यास एवं कर्तव्य इति स अर्थात जो नित्य नित्यलोक आत्मलोक मोक्ष वो नित्य होने से नित्यवात अविद्यावृत्ति व्यतिरेकेण अविद्यावृत्ति इतने ही आवश्यक है उसको छोड़ करके अन्य साधन निष्पाद्य अन्य कोई साधन के द्वारा निष्पादन निश्पा, मतलब होगा मोक्ष का ये नहीं है न नहीं होगा तस्मात इसलिए क्या करना है अविद्यावृत्ति इतने ही आवश्यक है अविद्यावृत्ति के लिए तस्मात क्या करना है कहते हैं प्रत्येगात्मा ब्रह्म विज्ञान पूर्वकम जो प्रत्यगात्मा है वो ब्रह्म है इसका ज्ञान ज्ञान पूर्वक आगे सन्यास करेंगे तो ये ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान लिया जाएगा ना परोक्ष ज्ञान लिया जाएगा जो ज्ञान होने के बाद आगे संन्यास कर लेंगे कहते परोक्ष ज्ञान प्रत्यत्म ब्रह्म विज्ञान अर्थात ये परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के बाद जो सन्यास होगा उसको विविधिशा कहते, है कहते हैं ना विद्वत कहते हैं विविधिशा सन्यास वेदी तुम इच्छा ब्रह्म विज्ञान पूर्वकम अर्थात परोक्ष ज्ञान होने से सर्वेषणा संन्यास है सारे ऐसणा का सन्यास है ऐसा तीन ऐसे शास्त्र में कहा जाता है पुत्र वित्त लोके ये सब ऐसण का सन्यास संस त्याग एवं कर्तव्य करना चाहिए टीका में कर्म मोक्ष थोड़ा तो टिप्पणी संशोधन करेंगे कर्म मोक्ष क के पूर्व में दो नंबर टिप्पणी है मोक्ष के क्षय के ऊपर तीन नंबर को आप चिन्ह कर दे सकते हैं एरो कर दे सकते हैं कर्म मोक्षे उसका बामो पार्श्व में तीन नंबर दक्षिण पार्श्व ए बामो पार्श्व में दो नंबर दक्षिण पार्श्व में तीन नंबर ऐसा टिप्पणी कर दीजिए और कार्यो उत्पादे उत्पाद के ऊपर चार है उसको जहां तीन है वहां कर दीजिए तीन को पूर्व में ले लीजिए चार को तीन के जगह में ले लीजिए कर्म मोक्षे कार्य उत्पाद्यार असंभवात्म्य ज्ञा अद्यावृत्तिया फल प्रसिद्ध्युपत्तेर न कर्म कार्यो मोक्ष कर्म मोक्षे देख लीजिए दोनों नंबर टिप्पणी अच्छा वो तो आवश्यक नहीं है ठीक है फिर भी देख लीजिए कर्म मोक्षे इत्यत्र मोक्षे कर्म इति शोधि पाठ मोक्षे कर्म अर्थात तो मोक्ष का विषय में कर्म ऐसे माना जाता है मोक्ष कर्म इस प्रकार की पाठ होने से थोड़ा मतलब शोधित ये अच्छा है बड़े महाराज जी ऐसे अर्थात परामर्श देते हैं आगे तीन नंबर टिप्पणी देखिए कर्म मोक्षे के दक्षिण पार्श्व एक के ऊपर तीन नंबर रहेगा नीचे देख लीजिए कर्म मोक्षे इसका अर्थ कर्मणा साध्य मोक्षे अभ्युपेय माने कर्म के द्वारा साध्य होगा मोक्ष ऐसे माने जाने से ऐसे अगर मानेंगे तो अच्छा तो अगर कर्म का कार्य मोक्ष होगा ऐसे मानने पर क्या होगा आगे कहते हैं कर्म का जो कार्य मतलब फल कार्य अर्थात फलो कर्म का जो फल होता है वो चार होता है या तो उत्पाद्य देखिए चार नंबर टिप्पणी कार्य उत्पाद्यादेरअसंभवात्या निर्विकार निर्विकार ठीक है मतलब सम है नित्याप्त निर्विकारत शुद्धात्म रूप मोक्ष उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य तो असंभवात उत्पाद्य आप्य अच्छा ये किताब आप रख लीजिए सही में आपको देखना सुविधा होगा इसमें जहां जहां ठीक में नोपदिश्येत ठीक है न उपदेशियेत ये बिजलिंग का रूप है न उपदेश्यत नया पुस्तक में दृश्य थे क्या न उपदेश कर्म समुचित सिया तथा पारिभ्राज्य न ना वो उपदेश ठीक है इसमें नया में उपदेशिये तो है संशोधन के आठ नंबर पृष्ठा में आठ नंबर पृष्ठा में उपदिश्य है टीका प्रथम प्रथम शब्द आठ नंबर पृष्ठा टीका है उपदेशियत होगा टीका में प्रथम शब्द है आठ नंबर पृष्ठा में उपदिश्यत अच्छा हम लोग देख रहे थे का चार नंबर टिप्पणी जो कर्मों का कार्य होगा चार प्रकार के कर्मों का कार्य हो सकते हैं उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य उत्पाद्य जैसे पूर्वास की उत्पादन होती है अर्थात वो बनाता है पूर्वास जैसे हम कपालों से घट बनाते हैं आप्य प्राप्य ये देवताओं से अथवा गुरुओं से मंत्र प्राप्त होना है विद्या प्राप्त होना है ऐसे विकार्य कोई विकार होना है जैसे दुग्ध दधि में परिणत हो गया विकार हो गया संस्कार्य जैसे ब्रिहीन प्रोक्ष्य तो आज्ञा आज पत्नियांक्षित आज्यम भवति इस प्रकार की सब संस्कार करें ये चार प्रकार की कर्म करेंगे तो ये चार ही हो सकता है और मोक्ष ये चारों में नहीं आता है नहीं आने से मोक्ष कर्म का फल नहीं होगा ये टिप्पणी का अर्थ हुआ आगे टीका में देखिये कर्म मोक्षे कार्य से उत्पाद्यादे असंभवात तो कर्म का फल अगर मोक्ष होगा कर्म का फल कार्य होता है कार्य चार प्रकार के होते हैं उत्पाद्यादि ये असंभवात तो मोक्ष उत्पाद्यादि से कोई नहीं है असंभवात सम्य ज्ञात अविद्यावृत्तिया फल प्रसिद्धि उपपत्ति सम्य ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी ये संभव होने से अविद्या अविद्यावृत्ति यही फल है ये संभव होने से न कर्म कार्यो मोक्ष इसलिए कर्म कार्य अर्थात तो कर्म से मोक्ष होगा ये बात नहीं है आ, आ, ये बीच में दिया ना जाना उत्पाद्यादे असंभवात सम्यक ज्ञाना दविद्या दविद्यावृत्तियां ये आप लोग नहीं करने से चलेगा हम लोग जो आगे पुस्तक लाएंगे उसमें ठीक करेंगे किया के बाद में पांच लेना है अभी वो पूर्व में दिया गया तो उसको बाद में अर्थात तो कोई शब्द का बीच में वो टिप्पणी आ जाने से पढ़ने में थोड़ा कठिनाई आ जाता है जहां हम टिप्पणी बाद में दे सकते हैं वहां देंगे अर्थात ये अभी विचार में हम लोग चल रहे है इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं आप लोग नहीं होने से चलेगा इसलिए मोक्ष ये कर्म का कार्य नहीं है आगे ठीक है टीका मेंसानता सिद्धये परोक्ष निश्चयपूर्वक संन्यास कर्तव्य ब्रह्म अवसानता सिद्धये अनुभव में ही ज्ञान का अवसान होना चाहिए अनुभव अर्थात संशय विपर्य रहित अस्मि परम ब्रह्म इस प्रकार के निश्चय तो अर्थात संशय विपर्य नहीं होना चाहिए संशय कभी लगेगा तो फिर मैं जीव हूं इस प्रकार लग जाएगा विपर्य कहेंगे दृढ़ भावना आ जाएगा सुखी दुखी इस प्रकार और दृढ़ हो जाएगा हाँ। इस प्रकार की नहीं होना है तो अवसानता अनुभव अवसानता सिद्धि के लिए परोक्ष निश्चय पूर्वक पहले परोक्ष निश्चय हो जाएगा उससे संन्यास कर्तव्य संन्यास सात नंबर टिप्पणी दे दिए संन्यास कर्म त्याग शास्त्र विहित कर्म जो अपना वर्णाश्रम के अनुसार करता था वो सब का त्याग करेगा ये विविधिशा संन्यास होगा और सिद्धेच अगर अनुभव अवसान ये हो गया सिद्ध हो गया सिद्धेच अनुभव अवसाने ब्रह्मात्म ज्ञाने स्वभाव प्राप्त संन्यास इति द्रष्टव्य अगर फलावसान अर्थात तो अनुभव अवसान हो गया ब्रह्म ज्ञान हुआ और अवसान अर्थात तो उसका निश्चय हो गया कभी संशय विपर्य और नहीं हुआ तो स्वभाव प्राप्त संन्यास आठ नंबर टिप्पणी स्वभाव प्राप्त संन्यासि अविधेय यहाँ विधि का आवश्यक नहीं है उसका संन्यास लेना है कोई आवश्यक नहीं इसको कहते हैं वो संन्यासन्यास तो करे न करे कोई आवश्यक नहीं है उसके लिए स्वभाव प्राप्त आगे टीका में इत न कर्म ब्रह्मात्मता निश्चय समुच्चय शास्त्रार्थ इतिहा और भी कारण देते हैं कर्म और ब्रह्मात्मता निश्चय अर्थात ब्रह्मज्ञान ये दोनों में समुच्चय नहीं हो पाएगा शास्त्र ये बात कहता है समुच्चय असंभव है कर्म सहभावित्व भाष्य में कर्म सहभावितो विरोधाच प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान कर्म सहभावित्व कौन कहते हैं प्रत्येगात्म ब्रह्म विज्ञान इसका विरोध है अर्थात कर्मों के साथ प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान ये दोनों में विरोध है इसलिए समुच्चय नहीं हो पाएगा अर्थात शास्त्र विहित कर्म ये सब करता रहेगा और प्रत्येगात्म विज्ञान ये संभव नहीं है नहीं उपात्त उपातकारक फलभेद विज्ञान कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शन से प्रत्यगात्म ब्रह्म विषय से उपपद्यते नहीं नहीं का अन्वय बाद में लेंगे उपात्त कारक फल फलभेद विज्ञान कर्मणा बहुप्री है उपातम कारक फल भेद विज्ञानम यस्मिन कर्मणि जो कर्म करने के लिए कारक फल इसका भेद का ज्ञान होना चाहिए कर्म करेगा तो इसमें ये कर्ण चाहिए ये कर्म है ये अधिकरण है अग्नि में और देवता के लिए ये न, न, न, हविषा पैसा वा ये सब कर्ण है ये सब कारक हो गए ये कारक का ग्रीटं। ग्रीटं कारक फल भेद यस्मिन् कर्म तो कारक फल का भेद होने से भेद का ज्ञान होने से ही कर्म करेगा और प्रत्यमित सर्वभेद दर्शन से प्रत्यगात्म ब्रह्म विषय प्रत्येगात्म ब्रह्म विषय से ज्ञान शे। इसका क्या स्वरूप है कहते अस्त हो गया अर्थात तो भान नहीं होना है अर्थात तो वो मिथ्या है निश्चय हो जाना सर्वभेदर्शन भेद सत्य बुद्धि होने से कर्म भेद मिथ्या हो जाने से प्रत्येगात्म ब्रह्म विषय का ज्ञान तो ये दोनों में सहभावित्व वाक्य का आरंभ में था नहीं ये नहीं उपपद्यते ये संभव नहीं होगा ननो ब्रह्मज्ञानस्य नर्मद ब्रह्मज्ञान सेज्या्यापेक्ष कथम सर्वेदर्शन प्रत्यम उच्यते ब्रह्मज्ञाने सति ब्रह्मज्ञतीश्य आह आपने कह दिए कि ब्रह्म ज्ञान होने पर ये सारे भेद प्रत्यस्तमित अस्त हो जाएंगे कारक फल ये सब भेद अस्त हो जाएगा अस्त हो जाएगा अर्थात तो इसका सत्य तो नहीं रहेगा ये कैसे कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है ननु ननु के तर्क करने के लिए उपस्थित कर्मबद्ध जैसे कर्म में विधि से अनुष्ठान करना होता है कर्मवत ब्रह्म ज्ञान से विधि इसको भी विधि से करना चाहिए नौ नव टिप्पणी देख लीजिए विधि तो अनुष्ठेयवात वैदिकत्व तो अविशेषा ये भी तो वैदिक है वैदिक है तो आपको विधि से करना पड़ेगा अनुष्ठेयवात और विधेय विज्यादि भेदपेक्षित कोई विधि के लिए कोई एक निज्य होना चाहिए अर्थात ये विधि किस को लगेगा कौन इस विधि के लिए अधिकारी है तो जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए वो दर्श पूर्ण मास स्वर्ग काम हो यजय वो करेगा नहीं करेगा तो जो स्वर्ग चाहता है वो कहेगा ज्योतिष में स्वर्ग काम हो यजयत तो उसका अधिकारी हो जाएगा उसको नियोज्य कहा जाएगा विधि है तो उसका नियोज्य होगा तो नियोज्य आदि भेद को अपेक्षा करेगा विधि और अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसको भी विधि से करना पड़ेगा विधि है तो कोई नियोज्य होगा अधिकारी होगा अधिकारी होगा तो भेद ज्ञान रहना पड़ेगा तो आप कैसे कह दिए कि कथम सर्व भेद दर्शन प्रत्यस्तमय उच्यते तो ब्रह्म ज्ञान का विषय में कहते हैं सर्व भेद दर्शन का अस्त हो जाएगा कोई भेद नहीं रहेगा ये कथम उच्यते ब्रह्म ज्ञाने सती ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर यह कोई भेद नहीं रहेगा तो कर्म नहीं कर पाएगा समुचय नहीं होगा आप ऐसे कैसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान तो विधि से ही होती है इति आशंक्य आह सिद्धांते उत्तर देता है वस्तु प्राधान्य सति सती अपुषतंत्र तो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म विज्ञान वस्तु प्राधान्य सति अपुष तो तंत्र ब्रह्म विज्ञान वस्तु प्रधान है प्रमाण से होता है वस्तु तो अगर है और प्रमाण अगर है तो उसमें पुरुष का कोई नियंत्रण नहीं है अगर ये पुष्प है और हम लोग का चक्षु मतलब चक्षु अर्थात चक्षु के साथ मन ये दोनों है और ये पुष्प है तो हम कहेंगे हमको ज्ञान न हो ऐसा नहीं हो पाएगा जो ज्ञान है वो पुरुष तंत्र नहीं है वो प्रमाण और वस्तु तंत्र प्रमाण चक्षु चक्षु अर्थात मन सहित चक्षु और आगे वस्तु ये दोनों है तो ये हो जाएगा पुरुष तंत्र नहीं है इसलिए अन्यत्र कहते हैं वस्तु तंत्र भवेश ज्ञानम कर्तृतंत्र उपासनम उपासना कर्म आप चाहे तो नीलकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं नहीं चाहे तो नहीं जाएंगे किंतु तो जाकर के उपस्थित तो हो गए आपका आंख खुला है सामने भगवान विद्यमान तो कहेंगे अब मैं न देखू ये संभव नहीं है वस्तु प्राधान्य एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए वस्तु प्रमाणाधीन यावत वस्तु और प्रमाण प्रमाण के अधीन है वस्तु अर्थात जो विषय प्रमाणस्य वस्तु अनुसारित्वात प्रमाण विषय वस्तुनो न तो अभी प्रमाण चाहिए और वस्तु वस्तु अर्थात विषय ये दोनों चाहिए उससे ज्ञान हो जाएगा बाकी और कुछ आपका पुरुष तंत्र कुछ आवश्यक नहीं है तो उसमें भी अभी प्रमाण वस्तु दोनों चाहिए कहते हैं प्रमाण वस्तु अनुसारित्वात अगर हमको शासनाधिमति गो का दर्शन करना है चक्षु चाहिए और हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमको अलौकिक का देवता का दर्शन करना चाहिए उसके लिए चक्षु प्रमाण होगा नहीं होगा मनोह हो प्रमाण होगा वहां तो ये जो प्रमाण होता है ये भी वस्तु का अधीन हो गया विषय वस्तु का ज्ञान होने के लिए प्रमाण और विषय दोनों चाहिए और जो प्रमाण है वो भी विषय का अधीन हो गया तभी तो प्रधान कौन हो गया विषय ही प्रधान हो गया उसी को कहते हैं प्रमाण वस्तु अनुसारित्व इसलिए प्रमाण अपेक्षा विषय वस्तु न प्राधान्य प्रमाण के अपेक्षा भी विषय प्रधान है इसी को भाष्यकार ने कह दिए वस्तु प्राधान्य सती वस्तु प्राधान्य होने से वहाँ अपुष तंत्र वहाँ पुरुषों का कोई स्वातंत्र्य नहीं है ब्रह्म विज्ञानों में टीका में एक पंक्ति रहा विधि जन्य प्रयत्न भाव्यो ही विधि विषय उचित विधि जन्य प्रयत्न प्रयत्न करेंगे विधि में कहा गया शौर्ण यजेत स्वर्ग काम यजेत याग करे विधि से आगे वो प्रयत्न करेगा याग के लिए तभी याग संपादन होगा तो विधि जन्य प्रयत्न प्रयत्न से भाव्य साध्य सिद्ध किया जाएगा उसी को विधि विषय उचित विधि का विषय स्वर्ग हो गया विधि का विषय ज्ञानम न तथा ज्ञान ये विधि जन्य प्रयत्न साध्य नहीं है न तथा इति तद विधेर असिद्धि इसलिए ज्ञान का विषय में विधि नहीं होती हैं तो कहीं कहा जाता है आत्मा वाह द्रष्टव्योतव्यो मंतव्यो इति तो कहते हैं वो भी तो सब ज्ञान है तो ज्ञान में विधि कैसे तो कहते हैं अभिमुख हो जाना श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना चित्त एकाग्र करके उपस्थित होना ये सब में कहा जाता है अन्यत्र अन्य कर्म में जो प्रवृत्त हो जाता है उसको मतलब हटा करके इसमें रखने के लिए नियम विधि कहते हैं वो कोई अपूर्व विधि नहीं है तद तद विधेर असिद्धि अर्थात ज्ञान में विधि ये नहीं हो पाएगा संभव नहीं है आज हम लोग यहां तक देखेंगे आगे द्वादश पृष्ठा में टिप्पणी संख्या चार टिप्पणी संख्या चार का तृतीय पंक्ति देखिए आप लोगों का भी तृतीय नया पुराना पुराना पुस्तक में टिप्पणी ठीक है एक जगह में परिवर्तन करना है तृतीय पंक्ति का मतलब चार नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में प्रथम शब्द है वेट कतया नया पुस्तक में बेट कतया है आपका पुराना अच्छा पुराना में तो ठीक है बेट कतया हम लोग तो है नया में वैट है उसके आगे है यस्य विभा से तया के आगे नया में वो नहीं है आप लोगों का है यश्य विभा से तस् ऐसे है नया में तो क्या हुआ वास्तविक बैठकतया पंक्ति होना चाहिए बैठक तया यश्य विभा आगे पूरा एक पंक्ति है ठीक उसका नीचे फिर है यस्य विभा तो इसलिए वो जो जो टंकड़ टाइप करते हैं उनको त्रुटि हो जाना है छोटा छोटा अक्षर और वो टाइप करता है त्रुटि हो जा सकती है पूरा पंक्ति छूट गया तो वो पंक्ति आज मतलब इसको हमने लिख करके आज बोधात्मानंद स्वामी जी को भूमानंद स्वामी जी को सुधा सागर जी को और प्रकर्ष प्रकाश और अविनाश जी जितने का हमारे पास कुछ कांटेक्ट था उसके माध्यम से हम भेज दिया इनसे आप लोग ले करके लिख सकते हैं नहीं तो लिखेंगे तो अभी हम उसको पढ़ेंगे आप लोग लिख सकते हैं लंबा पंक्ति है अच्छा पुराना पुस्तक में ये पूरा पंक्ति है आप लोग देख करके लिख सकते हैं पर नहीं तो जिनको हम भेज दिया है इनका और मतलब कहते ना विचित तरंग न्याय ना आगे अगर प्रसारण हो जाए तो ठीक है उतना लिख देना पड़ेगा और पुराना पुस्तक में एक संशोधन कर लेना है बेटकतया यश विभासेति निष्ठाया मिण निषेधाद इट आगे के सकार आ गया वो सकार नहीं रहेगा आगे छादा सत्व वो सकार खाली कट जाएगा पुराना पुस्तक में नया तो पूरा पंक्ति लिखना पड़ेगा हम इतने लोगों को भेज दिया अब आगे थोड़ा प्रसारण कर दें तो अच्छा होगा और आगे यहाँ जो दो नंबर टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी और चार नंबर टिप्पणी ये अर्थात ये ऐसे व्याकरण का विषय है और इसको भी हम लोग कल विचार भी मतलब आगे पाठ में इसको विचार भी करेंगे ये टिप्पणी को इसलिए जिनको मतलब व्याकरण का ये ज्ञान है ये सब उसमें जितने सारे सूत्र कहा गया है वो सारे सूत्र को थोड़ा देख करके आएंगे जैसे सूत्र दिया है द्वितीय पंक्ति में दिया नक्वा सेठ बीच में दिया प्रयोग द्वैविध्य उपते अनंत रिते आगे दे दिया ये सूत्र है नक्तवा सेठ इसको सूत्र जैसा इन्वर्टेड कर लीजिए नहीं तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिये आगे दिया है निष्ठा सिंग स्विधि ध्रिशह इस प्रकार की आगे सूत्र है इसको भी देखेंगे विभज्य आगे से निष्ठा कितव निषेधात शिष्ट प्रयोग अभिशेष आगे देखिए चतुर्थ टिप्पणी में अर्थात चार नंबर पंक्ति में है वस्तु तस्तु इशु, अमां ये है आगे पंचम पंक्ति में अंतिम में देखिए उदितो वे तीयाम ये है, उदितो वेति उदितो वा ये टिप्पणी है उसका ठीक नीचे है नया पुस्तक में तो छूट गया पुराना में है तीस लुभ रुस ये सूत्र है इसको भी देखेंगे और एक यहाँ सूत्र नहीं है वो है लुभो विमोहने ऐसा सूत्र है सात दो चौवन ये सूत्रों को भी देखेंगे इतने सूत्र आप लोग देख करके आएंगे कल छुट्टी भी है अवकाश है ये सब सूत्र देख करके आएंगे ताकि हम लोग अवकाश के बाद वाला दिन में इसको विचार करेंगे ये व्याकरण भाष्यकार एक महत्व दिखाए हैं टीकाकार कहते हैं कि वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ और टिप्पणीकार कहते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों ही ठीक हैं और दूसरे विद्वान लोग भी विचार करके कहते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों ठीक है ऐसे बड़े महाराज की बात ठीक नहीं है यहाँ तो भाष्यकार का मत मतलब ही ठीक है बड़े महाराज जी कहते हैं भाष्यकार भी ठीक है टीकाकार भी ठीक है किंतु विचार करने से और थोड़ा लुभो विमोह सूत्र विचार करने से लगता है भाष्यकार ही ठीक कहे हैं इस प्रकार के कल अवकाश अष्टमी है ॐ नो मित्रु संगो